नमस्कार मैं हूँ राजा सटानकर डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भाभी जी घर पर है जीजाजी छत पर है हप्पू की उल्टन पलटन और आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग विशेष राइटर मनोज जी से बातें करेंगे और ख़ास बात यह है कि उनका आज बर्थडे है हमें जाते जाते मालूम पड़ा तो हम लोग बोले चलो एक दस मिनट सर से बातें कर लेते हैं और उनको रेडियो के माध्यम से एफ रेडियो की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आज के दिन की हैप्पी बर्थडे टू यू सर तुम थैंक यू सो मच मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा इस बर्थडे के मौके पर आकर के मेरी बारिश ले रहे हैं आप बहुत बहुत खुशी हो रही है सर मैं चाहूँगा कि हमारे सभी रेडियो मधुन के जो लिसनर्स हैं देश विदेश से आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में बताइए क्या करते हैं किस तरह से ये फिल्मी दुनिया का सफर आपका शुरू हुआ मेरा नाम मनो संतोषी है और मैं एन पर प्रसारित भाभी जी घर पर हैं अपू सिंह के उल्टन पलटन और आ, सब टीवी पर प्रसाद जीजा छत पर हैं वो शो लिखता हूं मैं और बस यही है और हंसाते हँसते हैं हंसाते हैं लोगों का दिल बहलाते हैं और बस इसी तरह से लोगों से हम अपील भी करते हैं गुजारिश करते हैं कि वो ऐसी इसी तरह से हमें हम हम उनका एंटरटेन करते रहें और वो हंसते रहें खिलखलाते रहें और हमारे शोज़ को देखते रहें जी सर मनोज जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि तीन अलग अलग सीरियल को आप कॉमेडी सीरियल है उसका राइटिंग करते हैं और इसमें जैसे कि एक सीरियल में जैसे आप आपको की उल्टन पलटन जो है उसमें आपने बूंदेलकंडी जो भाषा है शब्दावली है उसका प्रयोग किया है और देखिए क्या है ना मैं ब्रिज भाषी हूँ वैसे आ, मैं हूँ उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला यहाँ पे ब्रिज भाषा बोली जाती है मथुरा वृंदावन की और ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी जो है वो बहने बहने हैं बिल्कुल एकदम से तो अच्छा अब दूसरी बात ये है कि हमारे जो ये दरोगा का किरदार जो करते हैं जो इसमें जिया जी में बुंदेलखंडी है बोलते हैं योगेश त्रिपाठी जी हमारे योगेश त्रिपाठी जी जो हैं वो झांसी से ताल्लुक रखते हैं वो बुंदेलखंडी है तो फिर हम लोग मिक्सअप करके एक नई भाषा का हमने जो है हाँ तो बस वही है तो ये सब मिला मामला है सब लोगों का और चूंकि हमारी जाए बुंदेलखंडी हो या भाषा हो इसमें क्या है ना कि इसमें एक पन है इसमें एक ह्यूमर है और इसमें एक बड़ा मिठास है इसमें इस भाषा में कि आदमी अगर झगड़ा भी कर रहा है ना तो भी ऐसा लगेगा कि साला एक कॉमेडी सी निकलती है एक बड़ा मज़ा आता है सुनने में उसको तो इस वजह से हमने वो किरदार रखा बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर आपने खोज मैं कह सकता हूँ कि आपने इसको किया और टीवी सीरियल के माध्यम से, से लोगों तक बुंदेलकन की जो भाषा है वो भी पहुँचती जाएगी और साथ में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती जाएगी तो आइए अब एक और सवाल मेरे मन में आता है कि कभी कभी हम लोग तीन चीज़ें अगर आप लिखते हैं अलग अलग ये तो उसको कैसे आप सेपरेशन करते हैं कभी मिक्स होता नहीं कैसे लिखते हैं आप नहीं देखिए वो देखिए जो जिस फील्ड में होता है ना ऐसा लगता है अरे वो छः मैं तो हम तो तीन ही कर रहे हैं मैंने देखा है हमारे रघुवीर शेखावत जी हमारे राइटर हैं बड़े बड़े सीनियर राइटर हैं जो जीजाजी भी लिखते हैं कभी कभी भाभी जी भी लिखते हैं अपूर भी लिखते हैं हाँ हमारी टीम है पूरी तो रघुवीर शेखावत जी छः छः सीरियल लिखते हैं तो मैं तो सिर्फ तीन में ही जुड़ा हुआ हूँ तो जो आदमी छः सीरील लिखता है तो उससे सवाल करना चाहिए अब लेकिन मैं बताऊँ देखिए जैसे जो फील्ड में होता है ना बंदा उस फील्ड की आदत हो जाती है तो वो चीज़ है अब अब मुझे शायद आपका काम टफ लगता है कि आप लोग मतलब रेडियो पर आप अपनी आवाज़ के जरिए लोगों को एंटरटेन करते हैं ये कितना मुश्किल काम है उसको आप पूरी फीलिंग करा देते हैं पूरी पिक्चर दिखा देते हैं आप लोग तो ये चीज़ है और बस जो जिस फील्ड में होता है वो उसकी मास्टरी कर ही लेता है आखिर में और वो चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलता है और तीन अलग अलग एपिसोड में आप लिखते हैं और वहाँ पर भी आप कॉमेडी या फिर हंसी जो है प्ररोसते हैं लोगों के बीच में तो अच्छा लगता है हमें और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और उन सभी के लिए आज के समय को देखते हुए एक मैसेज के तौर पर क्योंकि एज ए राइटर आपको सारी बातें अच्छी तरह से बारीकी से आप समझते हैं तो मैं चाहूँगा ये मैसेज क्या देना चाहिए मैसेज में इतना ही दूँगा कि देखिए ज़िंदगी जो है बड़ी मुख्तलिफ और बहुत ही कम आ, मिलती है इंसान को तो बहुत सारी हमारी दुख तकलीफ़ों में बहुत सारा आधा समय निकल जाता है आधा बचाने में निकल जाता है आधा कमाने में निकल जाता है आधा मतलब बहुत सारी चीज़ों में समय निकलता तो थोड़ा बहुत समय बिता कर कुछ अपने लिए समय बिताएँ बचाएँ और उस समय को जो है आप उसको इंटरटेन करें ज़िंदगी को जीने जीएँ अच्छे से और खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें न किसी को सतएँ और न खुद किसी की वजह से परेशान हो और ज़िंदगी यूँ ही स्मूथ चलती रहे बस बाकी तो क्या है कि कल का पता नहीं कल क्या हो जाए इसलिए ज़िंदगी को बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से और बहुत ही ख़लुस के साथ में जीना चाहिए क्या बात है बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है फिर से आपको एक बार आज के दिन की जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल बहुत बहुत शुक्रिया और मैं रेडियो मधुवन का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार गुजार हूं कि उन्होंने इस मौके पर मेरा इंटरव्यू रखा तो चलिए जाते जाते आप जियो हजारों साल इसी गाने को सुनते हैं, खास मनोज जी के लिए सुनते रहो मुस्कर रहो You. Yeah. it <laughs>